संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व दुखों से छूटने का उपाय और मनुष्य के स्वभाव की पहचान के लिए व्याग्र तथा सियार की कथा। ने कहा पितामह, जगत के जीव भिन्न भिन्न भिन भावों को लेकर नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं अतः जिस उपाय के द्वारा इन दुखों से छुटकारा हो सके उसे बताने की कृपा कीजिए विष्णु जी ने कहा राजन जो द्विज अपने मन को वस्म करके शास्त्रोक्त चारों आश्रमों में रहते हुए उनके अनुसार ठीक ठीक बर्ताव करते हैं वे दुखों के पार हो जाते हैं जो दम्भ नहीं करते जिनकी जीविका नियमित है जो विषयों की ओर बढ़ती हुई इच्छा को रोकते हैं दूसरों के वचन सुनकर भी उन्हें उत्तर नहीं देते मार खाकर भी किसी को मारते नहीं स्वयं देते हैं पर दूसरों से मांगते नहीं अतिथियों को सदा आश्रय देते हैं कभी किसी की निंदा नहीं करते नित्य नियम पूर्वक स्वाध्याय करते हैं धर्म को जानते हैं माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं तथा दिन में सोते नहीं वे दुखों से छुटकारा पा जाते हैं जो मन वाणी और कर्म से कभी पाप नहीं करते किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाते राजा होकर लोभवश प्रजा का धन नहीं लेते और देश की सब ओर से रक्षा करते हैं उन्हें कभी दुख नहीं उठाना पड़ता जो अपनी स्त्री के सास धर्मानुकूल समागम करते हैं तथा जो युद्ध में मृत्यु का भय छोड़कर विजय पाना चाहते हैं वे दुखों से पार हो जाते हैं जो लोग प्राण जाने के अवसर आने पर भी झूठ नहीं बोलते उन पर संपूर्ण प्राणियों का विश्वास होता है और वे कभी दुख नहीं उठाते जिनके शुभ कर्म दिखावे के लिए नहीं होते जो सदा मीठे वचन बोलते हैं जिनका धन धर्म, धर्म के काम में लगता है वे दुस्तर विपत्ति के भी पार हो जाते हैं जो तपस्या में लगे रहते हैं बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और वेद विद्या तथा व्रत में निष्णात होते हैं जिनके रजोगुण और तमोगुण शांत हो गए हैं जिनकी सदा सत्वगुण में स्थिति रहती है जिनसे दूसरे प्राणियों को भय नहीं होता तथा जो दूसरे प्राणियों से स्वयं भय नहीं करते और संपूर्ण जगत को आत्मा के समान देखते हैं वे कठिन से कठिन विपत्ति के भी पार हो जाते हैं पराई संपत्ति देखकर जिनके मन में जलन नहीं होती जो सतपुरुष हैं और ग्राम में विषय भोगों से दूर रहते हैं जो सब देवताओं को प्रणाम करते तथा सब धर्मों को सुनते हैं जिनमें श्रद्धा और शांति विद्यमान है जो स्वयं आदर नहीं करते नहीं चाहते और दूसरों का आदर करते हैं जिनमें अपने क्रोध को रोक लेने की शक्ति है जो दूसरों का भी क्रोध शांत कर देते हैं और कभी किसी पर कोप नहीं करते वे सब प्रकार के दुखों से पार हो जाते हैं जो जन्म काल से ही मधु मांस और मदिरा का सेवन नहीं करते हैं विषय वा की तृप्ति के लिए नहीं संतान की, की, की मैथुन में प्रवृत्त होते हैं जो सत्यवाद बताने के लिए ही बोलते हैं और संपूर्ण प्राणियों के अधीश्वर भगवान नारायण की भक्ति करते हैं वे दुष्तर दुखों से भी पार हो जाते हैं नारायण की शय लेने वाले भक्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं इसमें संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है और तो क्या यह प्रसंग अध्याय भी दुखों से तारने वाला है जो लोग इस पढ़ पढ़ते या ब्राह्मणों के मुख से सुनते हैं वे दुखों से छूट जाते हैं इस प्रकार यहाँ संक्षेप से मनुष्यों के लिए वह कर्तव्य बताया गया है जिससे वे इस्लोक में और परलोक में भी विपत्ति के बंधन से छुटकारा पा जाते हैं युधिष्ठ ने पूछा ताप बहुत से कठोर स्वभाव वाले मनुष्य ऊपर से कोमल और शांत बने रहते हैं तथा कोमल स्वभाव वाले लोग कठोर दिखाई देते हैं ऐसे मनुष्यों की ठीक ठीक पहचान कैसे हो विष्णु जी ने कहा युधिष्ठिर इस विषय में एक पुराना इतिहास जो बाघ और सियार के संवाद के रूप में है तुम्हें सुना रहा हूँ सुनो पूर्वकाल की बात है पुरिका नाम की एक नगरी थी जो प्रचुर धन धान्य से संपन्न थी उसमें पौरिक नाम का एक राजा राज्य करता था वह बड़ा ही क्रूर और नीच था सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में लगा रहता था धीरे धीरे उसकी आयु समाप्त हुई मरने के बाद अपने पूर्व कर्मों के कारण उसका सियार की जोनि में जन्म हुआ किंतु उसे पूर्व जन्म की भी बना रहा इसलिए उस अधम योनी में पूर्व वैभव की याद आने से सियार को बड़ा खेद और वैराग्य हुआ अब उसने जीवों की हिंसा करनी छोड़ दी सत्य बोलने का नियम लिया और वह अपने व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करने लगा दिन रात में एक बार निश्चित समय पर भोजन करता और वह भी पड़ोस से पेड़ों से अपने आप गिरे हुए फलों का उसने इस मसान भूमि में ही रहना पसंद किया क्योंकि वही उसका जन्म हुआ था जन्मभूमि के स्नेह से किसी दूसरे स्थान पर उसका मन नहीं लगता था सियार का इस तरह पवित्र आचार विचार से रहना उसके जाति भाइयों को अच्छा न लगा उनके लिए कर चलायमान करने लगे उन्होंने कहा भाई सियार तो मांसाहारी जीव है और शमशान भूमि में रहता है फिर भी पवित्र आचार विचार से रहना चाहता है यह तेरी उल्टी समझ का परिणाम है भैया हमारे ही समान हो कर रहा तेरे लिए भोजन हम लोग ला दिया करेंगे तू तो सिर्फ इस शौचाचार का छोड़कर चुपचाप खा लिया करना तेरी जाति का जो सदा से भोजन रहा है वही तेरा पे होना चाहिए उनकी ऐसी बात सुनकर सियार सावधान हो गया और मीठे तथा युक्त युक्त वचनों से उन्हें समझाना समझाता हुआ बोला बंधुओं अपने बुरे व्यवहारों के ही कारण हमारी जाति का कोई विश्वास नहीं करता अच्छे स्वभाव और आचरण से ही कुल की प्रतिष्ठा होती है अतः मैं भी वही कर्म करना चाहता हूँ जैसे अपने वंश का यश बढ़े यदि मेरा निवास स्मशान भूमि है तो इसके लिए मैं जो समाधान देता हूँ उसको सुनो आश्रम कुटी बनाकर रहना ही धर्म में कारण हो ऐसी बात नहीं है कोई भी शुभ कर्म आत्मा की प्रेरणा से होता है आश्रम में रहकर ही यदि कोई गौ की हत्या करे तो क्या उसे पाप नहीं लगेगा अथवा आश्रम से अलग आदि स्थानों में ही यदि कोई गोदान करे तो क्या हो जाएगा उससे पुण्य नहीं होगा तुम लोगों जीविका असंतोष से पूर्ण निंदनीय धर्म की हानि के कारण दूषित तथा इस लोक और परलोक में अनिष्ट फल देने वाली है इसलिए मैं उसे प्रसन्न नहीं करता शार विचार की चर्चा चारों ओर फैल गई तंदर एक व्याघ्र स्वयं आकर उसका किया और उसे शुद्ध तथा बुद्धिमान कर अपना चल कर रहो और मनमाने भोग भोगना एक बात तुम्हें सूचित कर देते हैं हमारी जाति का स्वभाव कठोर होता है यह दुनिया जानती है यदि तुम कोमलतापूर्वक व्यवहार करते हुए मेरे हिस साधन में लगे रहोगे तो तुम्हारा भी भला होगा सियार ने कहा मृगराज आपने मेरे लिए जो बात कही है वह सर्वथा आपके योग्य है तथा तो आप जो धर्म और अर्थ साधन में कुशल एवं शुद्ध स्वभाव वाले सहायक ढूंढ रहे हैं यह भी उचित ही है हाँ इसके लिए आपको चाहिए कि जिनका आपके प्रति अनुराग हो जिन्हें नीति का ज्ञान हो जो संधि कराने में कुशल विजयाभिलाषी लोभ रहित बुद्धिमान हितैषी तथा उदार हृदय वाले हों ऐसे व्यक्तियों को सहायक बनाकर पिता और गुरु के समान उनका आदर करें आप मेरे लिए जो सुविधाएं दे रहे हैं उनकी मुझे इच्छा नहीं है मैं सुख भोग तथा उनके आधारभूत ऐश्वर्य को नहीं चाहता आपके पुराने नौकरों के साथ मेरा स्वभाव भी नहीं मिलेगा वे दुष्ट प्रकृति के जीव हैं आपको मेरे विरुद्ध भड़काया करेंगे उनका प्रताप बढ़ा हुआ है तथा उनको मेरे अधीन होकर रहना अच्छा नहीं मालूम होगा इधर मेरा स्वभाव भी कुछ विलक्षण है मैं पापियों पर भी कठोरता का बर्ताव नहीं करता दूर तक की बात सोचता हूँ मेरा उत्साह कभी कम नहीं होता मुझ में बल की मात्रा भी अधिक है मैं स्वयं कृतार्थ हूँ और प्रत्येक कार्य सफलता के साथ कर सकता हूँ किसी की सेवा टहल का तो मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है स्वच्छता पूर्वक वन में विचरता रहता हूँ मेरे जैसे वनवासियों का जीवन आसक्ति रहित और निर्भय होता है। एक जगह भी के पानी मिलता हो और दूसरी जगह भय देने वाला स्वादिष्ट अन्न प्राप्त होता हो इन दोनों को यदि विचार करके देखता हूँ तो मुझे वहां ही सुख जान पड़ता है जहां कोई भय नहीं है राजा के पास रहने में सदा भय ही भय है राज सेवकों में से जितने लोग दूसरों के लगाए हुए झूठे कलंक के कारण राजा के हाथ से मारे गए हैं उतने सच्चे अपराधों के कारण नहीं मृगराज यदि मुझसे मंत्रित्व का कार्य लेना ही हो तो मैं आपसे एक शर्त करना चाहता हूं उसी के अनुसार आपको मेरे साथ बर्ताव करना पड़ेगा मेरे आत्मीय व्यक्तियों का आप सम्मान करें उनके हितकारिणी बातें सुने मैं आपके दूसरे मंत्रियों के साथ कभी परामर्श नहीं करूँगा एकांत में सिर्फ आपके साथ अकेला ही मिलूंगा और आपके हित की बातें बताया करूंगा आप भी अपने जाति भाइयों के कामों में मुझसे हिताहित की बात न पूछिएगा मुझसे सलाह करने के बाद यदि आपके पहले के मंत्रियों की भूल भी साबित हो तो उन्हें प्राण दंड न दीजिएगा तथा कभी क्रोध में आकर मेरे आत्मीजनों पर भी प्रहार न कीजिएगा श्रेन ने ऐसा ही होगा कहकर सियार का बड़ा आदर किया सियार ने भी उसका मंत्री होना स्वीकार कर लिया फिर तो उसका बड़ा स्वागत सत्कार होने लगा प्रत्येक कार्य में उसकी प्रशंसा होने लगी यह सब देख सुनकर पहले के सेवक और मंत्री जल भून गए सब उनके साथ द्वेष करने लगे उनके मन में दुष्टता भरी थी इसलिए वे झुंड बांध कर बारम्बार सियार के पास आते और अपनी मित्रता जताते हुए उसको समझा बुझा अपने ही समान दोषी बनाने की कोशिश करते थे सियार के आने से पहले उनकी रहन सहन कुछ और ही थी दूसरों की वस्तु छीनकर स्वयं उसका उपभोग करते थे किंतु अब उनकी दाल नहीं गलती थी वे किसी का भी धन लेने में असमर्थ थे क्योंकि सियार ने उन पर बड़ी कड़ी पाबंदी लगा रखी थी वे चाहते थे सियार भी डिग जाए इसलिए तरह तरह की बातों में उसे फुसलाते और बहुत सा धन देने का लोभ दिखाते थे मगर सियार बड़ा बुद्धिमान था वह उनके चकमे में नहीं आया उसने धैर्य नहीं छोड़ा तब उन नौकरों ने उनका नाश करने की शपथ खाई और सब मिलकर इसके लिए प्रयत्न करने लगे एक दिन उन्होंने शेर के खाने के लिए जो मांस तैयार करके रखा गया था उसे उसके स्थान से चुरा लिया और सियार की माद में ले जाकर रख दिया सियार ने मंत्री पद पर आते समय शेर से पहले ही ठहरा लिया था कि राजन यदि तुम मुस्लिम मित्रता चाहते हो तो किसी के बहकावे में आकर मेरा विनाश न करना इधर शेर को जब भूख लगी और वह भोजन के लिए उठा तो उसके खाने के लिए रखा हुआ मांस नहीं दिखाई पड़ा शेर ने चोर का पता लगाने के लिए नौकरों को आज्ञा दी तब जिनकी यह करतूत थी उन्हीं लोगों ने शेर से उस मांस के बारे में बताया महाराज अपने को बड़ा बुद्धिमान और पंडित मानने वाले श्याय महोदय ने ही आपके मांस का अपहरण किया है श्यार की यह चपलता सुनकर शेर गुस्से से भर गया और उसको मार डालने का विचार करने लगा उस समय सियार के प्रतिकूल कुछ कहने का मौका देखकर पहले के मंत्री लोग शेर से कहने लगे राजन वह तो बातों से ही धर्मात्मा बना हुआ है स्वभाव का बड़ा कुटिल है भीतर का पापी है मगर ऊपर से धर्म का ढोंग बनाए हुए है उसका सारा आचार विचार दिखावे के लिए है यह कहकर वे क्षण भर में ही उस मांस को सियार की मां से उठा ले जाए शेर ने उनकी बातें सुनी और जब निश्चय हो गया कि सियार ही मांस ले गया था तो उसने उसको मार डालने की आज्ञा दे दी शेर की यह बात जब उसकी माता को मालूम हुई तो वह हितकारी वचनों से उसे समझाने के लिए आई और कहने लगी बेटा इसमें कुछ कपट पूर्ण हुआ जान पड़ता है तुम्हें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए काम में लाग डाट हो जाने से जिसके मन में पाप होता है वे निर्दोष को ही दोषी बनाते हैं किसी को अपने से ऊंची अवस्था में देखकर अक्सर लोगों को ईर्ष्या हो जाया करती है वे उसकी उन्नति नहीं सह सकते कोई कितना ही शुद्ध क्यों न हो उस पर भी दोष लगा ही देते हैं लोग भी शुद्ध स्वभाव वाले व्यक्तियों से और आलसी तपस्वियों से द्वेष करते हैं इसी प्रकार मूर्ख लोग पंडितों से दरिद्र धनियों से आपी धर्मात्माओं से और कुरूप रूपवानों से डाह रखते हैं विद्वानों से भी कितने ही ऐसे अभिवेकी करते हैं एक और तो जब घर में सुनसान था उस समय तुम्हारे मांस की चोरी हुई है दूसरी ओर एक व्यक्ति ऐसा है जो देने पर भी मांस नहीं लेना चाहता इन दोनों बातों पर अच्छी तरह विचार करो संसार में बहुत से असभ्य प्राणी सभ्य की तरह और सभ्य असभ्य की तरह देखे जाते हैं इस प्रकार उनमें अनेकों भाव गोचर होते हैं अतः तो उनकी परीक्षा कर लेनी चाहिए आकाश औंधी कड़ाही के समान और जुगनू अग्नि के समान दिखाई देते हैं किंतु न तो आकाश में कड़ाही है और न जुगनू में आग ही है इसलिए सामने दिखाई देती हुई वस्तु की भी जाँच करनी चाहिए जो जांचने बूझने के बाद किसी विषय में अपना विचार प्रकट करता है उसे पीछे पछतावा नहीं होता राजा के लिए किसी को मरवा डालना कठिन काम नहीं है मगर इससे उसकी बढ़ाई नहीं होती। शक्तिशाली पुरुष में यदि क्षमा हो तो उसी की प्रशंसा की जाती है उसी से उसका यश बढ़ता है बेटा सोचो तो तुमने स्वयं ही सियार को मंत्री के आसन पर बिठाया है और तुम्हारे सामंतो में भी इसकी ख्याति बढ़ गई है ऐसा सुपात्र मंत्री बड़ी मुश्किल से मिलता है यह तुम्हारा बड़ा हितैषी है इसलिए तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए जो दूसरों के मिथ्या कलंक लगाने पर निर्दोष को भी अपराधी मानकर दंड देता है वह राजा दुष्ट मंत्रियों के साथ रहने के कारण शीघ्र ही मौत के मुख में पड़ता है शेर की माता इस प्रकार उपदेश दे ही रही थी कि उस शत्रु समूह के भीतर से एक धर्मात्मा व्यक्ति उठकर शेर के पास आया वह सीआर का जासूस था उसने जिस प्रकार यह कपट, कपट लीला उसको इस अभियोग से मुक्त कर दिया तथा अत्यंत स्नेह के साथ उसे बारंबार गले से लगाया सीआर नीतिशास्त्र का ज्ञाता था उसने शेर की आज्ञा लेकर उपवास करके प्राण त्याग देने का विचार किया ने उसे इस कार्य से रोका और उसका भली आदर सत्कार किया उस समय के कारण उसका चित्त विकल हो रहा था। मालिक की यह अवस्था देख, सियार का भी गला भर आया और वह उसे प्रणाम करके गदगद कंठ से बोला राजन पहले तो आपने मुझे सम्मान दिया और पीछे अपमानित कर दिया शत्रु किसी स्थिति में पहुंचा दिया अब मैं आपके पास रहने के योग्य नहीं हूँ जो अपने पद से हटाए गए हों सम्मानित स्थान से नीचे गिरा दिए गए हों जिनका सर्वस्व छीन लिया गया हो जो दुर्बल लोभी क्रोधी और डरपोक हो जिन्हें धोखे में डाला गया हो जिनका धन लूटा गया हो तथा जिन्हें क्लेश दिया गया हो ऐसे सेवक शत्रुओं का काम सिद्ध करते हैं आपने परीक्षा लेकर योग्य समझकर मुझे मंत्री के आसन पर बिठाया था और फिर अपनी की हुई प्रतिज्ञा को तोड़कर मेरा अपमान किया है ऐसी दशा में अब आपका मुझ पर विश्वास नहीं रहेगा और मैं भी आप पर विश्वास न होने से उद्वेग में पड़ा रहूंगा आप मुझ पर संदेह करेंगे और मैं सदा आपसे डरता रहूंगा इधर दूसरों के दोष ढूंढने वाले आपके वृत्ति लोग मौजूद ही हैं इनका मुझसे तनिक भी स्नेह नहीं है तथा इन्हें संतुष्ट रखना भी मेरे लिए बहुत कठिन है प्रेम का बंधन जब एक बार टूट जाता है तो उसका जुड़ना मुश्किल हो जाता है और जो जुड़ा हुआ होता है वह बड़ी कठिनता से टूटता है किंतु जो बारंबार टूटता और जुड़ता रहता है उसमें स्नेह नहीं होता राजाओं का चित्त चंचल होता है उनके लिए सुयोग्य व्यक्ति को पहचानना बहुत कठिन है सैकड़ों में कोई एक ही ऐसा मिलता है जो सब तरह से समर्थ हो और किसी पर भी संदेह न करता हो इस प्रकार धर्म अर्थ काम तथा युक्तियों से युक्त सांत्वनापूर्ण वचन कहकर सियार शेर को प्रसन्न किया और फिर स्वयं वन में चला गया जब बड़ा बुद्धिमान था इसलिए शेर की अनुनय विनय न मानकर मृत्यु पर्यंत निराहार रहने का व्रत ले एक स्थान पर बैठ गया और अंत में शरीर त्याग कर स्वर्गधाम में जा पहुंचा